सत्यपुर्ण वाला यहाँ तक होगा अनादि और अनंत आदि सत्यपुर्ण वाला है ईश्वर इसके बाद है और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्याय आदि दयालु और अजन्मा आदि है ये स्वभाव बताया तो ईश्वर के लिए तो बताया था मैं गुण और स्वभाव में कोई अंतर समझ में आया नहीं ठीक है ये भी उसके गुण है वो भी गुण है इनकार समझ लेते हैं तो जिसका स्वभाव अविनाशी अविनाशी जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता ईश्वर कभी भी नष्ट नहीं होता नष्ट होने का मतलब यह होता है नष्ट से पहले उत्पत्ति का अर्थ समझ ले उत्पत्ति क्या है जब कुछ टुकड़े जोड़कर कोई वस्तु बनती है उसको उत्पत्ति कहते हैं उत्पत्ति का अर्थ है कुछ टुकड़ों का मिलकर के एक वस्तु का स्वरूप बन जाना ये इसको बोलते हैं उत्पत्ति और विनाश इससे उल्टा है वो जो टुकड़े जुड़े थे वो अलग अलग हो गए टुकड़ों का अलग हो जाना इतना ही विनाश है वस्तु का अभाव कभी नहीं होगा ना तो कोई नई वस्तु बनेगी अभाव से भाव और ना भाव से अभाव उत्पत्ति और विनाश केवल इतना ही है कुछ टुकड़ों का जुड़े जाना ये हो गई उत्पत्ति और वो टुकड़े अलग अलग हो गए बिखर गए उसका नाम है विनाश तो का का नाश हैं जो कर्म ही है का का हो, का पदार्थ का नहीं कर्म का का का नाश होता है पदार्थ पदार्थ मूल रूप से विनाश नहीं होता मूल रूप से तीन पदार्थ हैं ईश्वर आत्मा और प्रकृति तीन ही हैं जो अनादि हैं इनका तो कभी उत्पत्ति नहीं हुई कभी नाश नहीं होगा अब प्रकृति में सत्योर तीन तरह के पार्टिकल्स है इनको जोड़ जोड़ के अब नई नई चीजें बनेंगी सूर्य बनेगा पृथ्वी बनेगी पर्वत नदियाँ समुद्र सोना चांदी खाना पीना ये सारी चीज़ें बनेंगी इनकी उत्पत्ति हो गई तो उत्पत्ति का मतलब हुआ कि सतुरतम का संयोग हो गया टुकड़े जुड़ गए और सूर्य बन गया पृथ्वी बन गई अब इनमें से टुकड़े धीरे धीरे खर्च होते रहेंगे घटते रहेंगे धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे वो विनाश होंगे बस नाश का इतना अर्थ है तो जो वस्तुएँ है, बनी हैं उनका नाश होगा मन बुद्धि इंद्रियाँ ये भी बनी हैं इनका भी नाश होगा और पंचमाभूत बने हैं इनका नाश होगा मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर बने हैं इनका नाश होगा जो जो चीज़ बनी है उसका नाश होगा ईश्वर बना नहीं इसलिए उसका नाश नहीं होगा वो अविनाशी उसका विनाश नहीं होगा ऐसे ही जीवात्मा और प्रकृति वो भी उत्पन्न नहीं हुए उनका भी विनाश नहीं होगा क्योंकि यह प्रसन्न तो ईश्वर का चल रहा है इसलिए ईश्वर के बारे में ये बात बताई कि ईश्वर अविनाशी है उसका विनाश नहीं होगा कभी भी फिर आगे लिखा है ज्ञानी तो ज्ञान भी उसका स्वभाव है वो सदा से ज्ञानी है अपना ही स्वाभाविक ज्ञान है उसका hmm. जीवात्मा का ज्ञान दोनों प्रकार का है कुछ स्वाभाविक और कुछ नैमित्तिक दोनों तरह का है जो वो माता पिता से गुरुजनों से ईश्वर से प्राप्त करता है वो है नैमित्तिक ज्ञान और जो बिना सीखे किसी से भी बिना सीखे उसके पास अपना है ओरिजिनल वो है स्वाभाविक ज्ञान तो जीवात्मा में ज्ञान है दोनों तरह का है ईश्वर में जो ज्ञान है वो पूरा स्वाभाविक है उसको नया किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता कुछ बचा ही नहीं सीखने को वो क्या सीखेगा उसके पास पहले से ज्ञान है अपना ही ज्ञान है पूरा ज्ञान है और भ्रांति रही थे और संशय रही थे ठीक ठाक है करेक्ट इसलिए उसका ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञानी है स्वभाव से फिर आनंदी एक आनंद उसका स्वभाव है मतलब वो सदा आनंद में रहता है उसका अपना ही आनंद है वो बाहर से नहीं लेता आनंद जीवात्मा तो बाहर से आनंद लेता है इसलिए उसका स्वाभाविक नहीं है उसका तो नैनितिक गुण है जीवात्मा का आनंद और ईश्वर का अपना स्वाभाविक आनंद वो किसी से लेता नहीं और वो आनंद भी बहुत ऊंचे स्तर का है आनंद में भी थोड़ा क्वालिटी में अंतर है जैसे कोई सूखे चने खाए उसमें भी आनंद है जब तेज़ भूख लग रही हो तो सूखे चना में भी बहुत सूख मिलता है गुड़ और चना मिल जाए इतना ही और दाल रोटी का भी अपना आनंद है और मिठाई रसगुल्ले का अपना आनंद है चने का आनंद और रसगुल्ले का आनंद कुछ दोनों में फ़र्क है या नहीं फर्क है ना तो जैसे यहाँ क्वालिटी में अंतर है चने में और मिठाई में अंतर है ऐसे ही प्रकृति के आनंद में और ईश्वर के आनंद में अंतर है क्वालिटी का अंतर है प्रकृति का जितना भी सुख है वो क्षणिक है देर तक वो टिकता नहीं और उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया है उससे जीवात्मा की इच्छा शांत नहीं होती जैसे आपको भूख लग रही चार रोटी खाने की और एक ही मिलेगी तो मजा नहीं आएगा एक रोटी से दुख तो कम नहीं बनेगा इच्छा रह जाएगी और मिल जाए तो अच्छा है तो प्रकृति के जितने भी सुख हैं बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा तक के वो सारे बड़े बड़े सुख भी ऐसे ही हैं जैसे चार रोटी की भूख और एक ही मिलेगी तो वो हमारी तृप्ति नहीं कर सकते इच्छा हमारी शांत नहीं होती है भौतिक सुखों से उसकी क्वालिटी कठिया है और हमारी जो आवश्यकता है वो उच्च स्तर की है कि हाई क्लास आनंद मिलना चाहिए इच्छा तो ऐसी है और ऐसा आनंद प्रकृति में है नहीं इसलिए लोग एक जन्म दो जन्म एक करोड़ जन्म तक संसार में आते हैं खाते हैं, पीते हैं बूढ़े होकर मर जाते हैं और फिर भी इच्छाएं रह जाती फिर वो बची हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर अगला जन्म लेते हैं और अगले जन्म में भी सारा जीवन यही करते हैं फिर पैसे कमाते हैं खाते पीते हैं बूढ़े हो जाते हैं फिर भी इच्छाएँ ले मरते हैं तो जब तक वो इच्छाएं बनी रहती है तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है इससे पता चलता है कि जो भौतिक सुख है वो उसमें तृप्ति नहीं।, नहीं है आत्मा की तृप्ति नहीं है इसलिए वो इच्छाएं बची रहती है हमेशा और जितना भोगते जाओ उतना इच्छा और बढ़ती जाती है वो तृप्ति होती नहीं थोड़ी देर के लिए वो उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है तो तो का इंद्रियों का भी है जीवात्मा का भी है हाँ इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म हो गया तो बेचारे को रोकना पड़ा बस भाई और नहीं खा सकते ज्यादा खाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे इसलिए वो ब्रेक लगानी पड़ती है तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है तो रुक जाता है और जैसे ही कुछ देर बाद फिर सामर्थ्य आ जाता है फिर इच्छा तीव्र हो जाती है वे लाओ अब फिर खाएंगे अब फिर सूख लेंगे इस तरह से जीवात्मा कितना भी बहुत उतारे जगत को कितने करोड़ जन तक भोगता रहे तब भी उसकी इच्छा शांत नहीं होती इस भौतिक सुख की क्वालिटी बहुत खराब है घटिया और जो ईश्वर का सुख मिलता है समाधि में और मोक्ष में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत ऊंची है उससे पूरी तृप्ति हो जाती इसलिए उसका तो दोनों ही आनंद नैनित हैं जीवात्माओं के पास अपना कोई आनंद है नहीं अपना आनंद होता तो भटकता नहीं दुनिया में लोग मेले में जाते हैं खाना पीना फैशन वाली शॉपिंग करना ये घूमना वो घूमना गप्पे मारना ताश खेलना जुआ खेलना शराब पीना और जो तो जैसी चीजें काम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनको वहाँ पर सुख की इच्छा है फिर भी वो कितना भी कर लो उससे तृप्ति नहीं होती ईश्वर वाले आनंद से तृप्ति हो जाती है।, है उससे ये होता है कि जब तक वो आनंद मिलता रहेगा और इच्छा नहीं बढ़ेगी पूरा संतोष हो जाएगा अब वो इच्छा तो उसकी स्वाभाविक है जीवात्मा की इच्छा स्वाभाविक है तो वो इच्छा बनी रहती है आनंद मिलता रहता है इच्छा शांत रहती है ठीक है उपजा नहीं उससे उपजा नहीं इससे तो बोर हो जाता है क्योंकि क्वालिटी क्यों खराब है ना इसलिए बोर हो जाता है और सामर्थ्य भी खत्म अगर सामर्थ्य और ज्यादा हो तो और भोग ले। भोगले हाँ। पर सामर्थ्य कम होने से वो थक जाती है, तो तो है।, तो तो है। इसलिए वो उससे तो बोर हो जाता हाँ। परमाणु अब ईश्वर का जो आनंद है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उसको वो जो इच्छा होती है भाई मुझे ईश्वर का आनंद मिले तो मोक्ष में ईश्वर का आनंद मिल गया उसकी पूरी तृप्ति होगी एक घंटे तक उसने आनंद लिया उसकी अच्छी तृप्ति होगी फिर उसकी इच्छा भी और भी है और आनन्द भोगने की तो ईश्वर ने कहा भाई और भी लो अभी तो बहुत लंबा दे सकता हूँ मैं तुम्हारी जितनी ताकत हो भोग लो जब तक चाहोगे तब तक भोग लो तो आत्मा की इच्छा थी करोड़ों साल तक भोगता रहा तो ईश्वर उसको देता रहा और भोगता रहा वो जीवात्मा और उससे बोर नहीं हुआ करोड़ों अरबों वर्षों तक वो भोगता रहा फिर एक सीमा ऐसी आ गई अब वो थक गया थोड़ा बस बहुत हो गया बढ़िया बढ़िया मिठाई खाके भी आप बोर हो जाते हैं ना तो ईश्वर का आनंद भी बहुत करोड़ों साल तक, वर्षों तक बहुते, बहुते। फिर वो उससे भी थक गया अब सामर्थ्य नहीं रहा फिर उसकी इच्छाओं भी थोड़ा बदल चेंज हो जाए किसका सामर्थ्य जीवा भोगने का सामर्थ्य अब नहीं उसमें भी कोई बदलाव आ जा ना जीवात्मा थक गया पूर्ति हो गई उसकी अब उसकी इच्छा थोड़ा चेंज करना है जैसे मीठा खा खा के थक जाता है, तो इसका भी है। था। था। था। एक आदमी ये उदाहरण है था। था। था। था। था। था। एक उदाहरण है कि आप मीठा खाओ सुबह दोपहर खाओ शाम को खाओ कब कब महीने भर खाओ रोज मीठा खाओ एक महीने में बोर हो जाओगे थोड़ा रंगीन लाओगे थोड़ा पकौड़े लाओ थोड़ी सब्जी लाओ चटनी लाओ थोड़ा अचार लाओ तो जो खट्टा मीठा कड़वा तीखा कई तरह का टेस्ट लेता है वो ज्यादा मजे में रहता है और एक मीठा ही मीठा खाया जाए तो वो भोर हो जाएगा तो जीवात्मा का सामर्थ्य कम होने से एक समय के बाद वो परिवर्तन चाहता है ऐसे ही मुक्ति में अरबों खरबों वर्षों तक वो आनंद ले लेता है और फिर वो थक जाता है फिर कहता है थो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए ईश्वर कहता भाई ठीक है अब तेरी ज्यादा शक्ति नहीं है भोग लिया जितना भागो ना जाओ दुनिया में थोड़ा परिवर्तन कर लो वहाँ चेंज कर लो तो फिर वो संसार में आता है अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए और यहाँ जब उसके पढ़ते हैं जूते हैं फिर स्कूल जाना पड़ता है फिर पढ़ाई होती है फिर पिटाई होती है फिर परीक्षा में फेल होता है फिर बुद्धि चलती नहीं है फिर डांट खानी पड़ती है फिर उसको याद आता नहीं वही ठीक था मैंने गलती कर दिया तब उसको लगता है कि मैं वहीं ठीक था और यहाँ गलती हो गई पर वो समझ में तभी आती है जब यहाँ मार खाता है उसके बिना समझ नहीं आती स्वामी जी ऐसा तो नहीं है जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती उसको है उसको आनंद आ है वैसे ही मुक्ति में आनंद ले रहा जीवन जब उसके पुण्य कर्मों का जो है वो फल पूरा हो गया ठीक है फिर उसको दूध से छुड़ा करके चला ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है जब उसकी तृप्ति हो गई तो उसको छोड़ दिया चल गई संसार में उसका समय भी पूरा हो गया था तो वो पूरा हो तो पुर, गया समय पूरा पूरा पूरा पूरा हो हो गया गया कोटा कोई नहीं नहीं सुनो सुनो अगर आत्मा का सामर्थ्य और है तो ईश्वर फल को और लंबा भी कर सकता है थोड़े कर्म भी बढ़ा देगा भाई तुमने 500 कर्म किए तुमको 36,000 सृष्टि तक का आनंद दिया और अब तुम्हारी इच्छा सामर्थ्य है भाई 500 नहीं 36,000 नहीं तुम एक लाख सृष्टि प्रलय तक आनंद ले सकते हो इतना सामर्थ्य मान लो कल्पना करते अगर उसका सामर्थ्य अभी है आगे तो टीश्वर फिर उसको एक लाख जन्म वाली एक लाख सृष्टि वाली मोक्ष देगा ना और कहेगा भाई पाँच से नहीं मिलता है एक से मिलता है एक हज़ार कर्म पूरे करो तब तुमको एक लाख सर सृष्टि परलय तक आपको मोक्ष का दे देंगे और ईश्वर जानता है कि उसकी उसकी वही तो कह रहा हूँ वो वो कैसे कैसे बांधेगा सीमा किस आधार पर कर्मो के आधार पर एक कर्म के आधार पर कर्म तो कम अधिक भी हो सकते हैं तो प्रश्न होगा जो छत्तीस हजार सृष्टि प्रलय का मोक्ष है ये पांच लाख कर्मो का फल है पांच करोड़ का कितने का फल है जितने निर्धारित कर रखे उससे मान लो अगर वो और अधिक भोग सकता हो जीवात्मा इससे अधिक छत्तीस से 50000 भोग सकता हो तो उसके लिए फिर नए कर्म करने पड़ेंगे ना हाँ जी। जब फल बढ़ेगा तो कर्म भी बढ़ेंगे ठीक है बिना कर्म के तो फ्री में तो फल मिलेगा नहीं ठीक है ना तो मुख्य आधार कर्म नहीं होगा मुख्य आधार होगा फल भोगने का सामर्थ्य जीवात्मा जितना लंबा फल भोग सकता है अधिकतम उतना काल ईश्वर मुक्ति का रखेगा भाई इससे ज़्यादा ये भोग ही नहीं सकता इतना भोग सकता है चलो इतना इसको मुक्ति दे देते हैं अब उतने फल के लिए कितने कर्म होने चाहिए कम से कम पाँच लाख होने चाहिए चलो पाँच लाख कर्म करो तब आपको मोक्ष दे, दे देंगे और वो पाँच लाख से अधिक कर्म क्यों यूज़ करेगा जब फल वो पाँच लाख का भोग सकता है आगे भोग ही नहीं सकता तो पाँच लाख ही कटौती करेगा ना फल में कर्म की और उतना फल बनता छत्तीस हजार सृष्टि पर और आपने पचास रुपए की मिठाई खा ली अब एक हजार रुपए की तो खा नहीं सकते तो पचास की खा ली बाकी नौ सौ पचास जेब में पड़े फिर कभी खा लेंगे अपने पैसे तो बेकार थोड़ी जा रहे हैं कल खाएंगे एक हफ्ते बाद खाएंगे तो ऐसे कुछ कर्म बच गए तो खाते में पड़े रहेंगे फिर भोग लेंगे अभी तो भोगने का इतना ही सामर्थ्य छत्तीस हज़ार सृष्टि का उतना भोग लिया फिर ईश्वर वापस भेज देगा जाओगे संसार में दोबारा नए कर्म करो और अपना तुम्हारा ये फल तो पूरा हो गया फिर आगे नया जमा करो तो जब नया बंडल जमा हो जाएगा फिर दोबारा दे देंगे मोक्ष इस तरह से जीवात्मा का सामर्थ्य सीमित होने से उतना ही उसने ईश्वर फल नहीं ईश्वर ने फल मोक्ष फल निर्धारित किया है कि भाई इतने समय तक उसको आनंद मिलता है फिर वो थक जाएगा तब ईश्वर उसको संसार में वापस भेज देगा ऐसे होगा। पर उतने समय तक वो पूरा तृप्त रहेगा जब यहाँ दुनिया में आएगा, यहां सुख दुख, दुख दोनों आएंगे सुख भी आएगा दुख भी आएगा और मोह भी आएगा तब गुण मोह भी उत्पन्न करेगा तो यहाँ सुख दुख मोह तीनों चीजें पैदा होंगी सतुरज के संपर्क से जब तीनों पैदा होंगी तो फिर वो दुखी हो जाएगा परेशान हो जाएगा मोक्ष में तो उसको केवल एक आनंद आनंद था ना दुख था ना मूर्खता थी अब ये दोनों उसको परेशान कर रहे हैं दुनिया में दुख भी और मूर्खता भी दोनों परेशान करते हैं फिर वो सोचेगा कि मैं वही ठीक था यहाँ गलती करी आगे चलो वापस करते अब वापस चलने में उसको फिर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से सौ तो नंबर प्राप्त करो अपने 100 परसेंट अच्छे काम करो उसमें उसको कई जन्म लगेंगे क्योंकि आते ही वहाँ से लौटते ही अब दबा लेगी उसको पांच जी। वो तो स्टॉक में पड़े इतना ही नहीं करेगा वो कि पाँच लाख पूरे के पूरे बचे रहें इतना नहीं कर पाएगा जैसे पाँच लाख का फल है मोक्ष तो पाँच के वो सवा कर लेगा पाँच के ऊपर दो हज़ार चार फालतू कर लेगा पूरे डबल नहीं कर सकता उससे पहले मुक्ति हो जाएगी इतना टाइम नहीं छोड़ेगा ईश्वर उसको उसका कोटा पूरा होना चाहिए पाँच लाख का वो हो गया आगे दो चार हजार फालतू हो गए कोई बात नहीं वो पड़े रहेंगे ऐसा होगा हैं इसकी पूरा पूरा तो हमें नहीं पता हम भी आइडिया लगा रहे हैं पर इतना तो है कि कर्म के बिना तो मिलेगा नहीं और कितने भी कर्म किए जाओ जब तक पाँच क्लेश नहीं हटेंगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं और जब तक पाँच क्लेश नष्ट हो तब तक ढेर सारा बंडल हो जाएगा कितने हजारों जन्म लगेंगे लाखों जन्म कुछ दो चार जन्म में तो मुक्ति होती नहीं एक व्यक्ति अभी लौट के आया मुक्ति से पहला जन्म लिया और दो चार जन्म मेहनत करे और इतने जन्म चला जाए मोक्ष में ऐसा दिखता नहीं ऐसा नहीं दिखता तो उसको कई जन्म हज़ारों जन्म लेने पड़ते हैं लाखों भी हो सकते हैं करोड़ों भी हो सकते हैं और इतने जन्मों में फिर वो ढेर सारा जमा हो जाएगा फिर जाएगा मोक्ष ऐसे ऐसे मानना चाहिए एक और तो है है है सभी आत्माओं की जो वो वो बराबर बराबर बिल्कुल ठीक बराबर है बिल्कुल बिल्कुल आत्माएं सब एक जैसी हैं सौ परसेंट एक जैसी है उसमें कोई अंतर नहीं, ये नहीं।, कि मुक्ति से आए नहीं जाना। है ये मैं भी दिखा देता हूँ आपको आपको खाने में सबसे अच्छी वस्तु कौन सी पसंद है फेवरेट आइटम जो अब तक खाई आपने बचपन से ले अब तक खाई सबसे बढ़िया पसंद क्या चीज़ है हाँ सबसे बढ़िया मक्खन मलाई घी मिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन कोई एक नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा पसंद हो पसंद तो केला पसंद है केला ठीक है आपने अपनी पसंद है केला आपको पसंद है और खूब अच्छा सुख लेके खाया आपने जीवन में बहुत बार खाया पचासों बार खा लिया और अगर फिर मिल जाए तो खाने की इच्छा है है ना तो जिस वस्तु को और सुख लेने की इच्छा है और जिस वस्तु को हम फेवरेट कह रहे हैं सबसे अधिक प्रिय कह रहे हैं इसका मतलब है उसकी इच्छा थोड़ी तीव्र ही होगी और चीज़ों से तो ज़्यादा ही तेज होगी अगर तीन फल रखे हों ऑप्शन में भाई एक खा लो एक मिलेगा केला भी है संतरा भी है और खरबूजा भी तो आप केला उठाएंगे क्योंकि तो उसकी आपकी पसंद है सबसे पहली पसंद वही है तो इसका अर्थ यह होगा कि जिस वस्तु को जिस वस्तु का सुख भोगने की हमारी तीव्र इच्छा है ये तीव्र इच्छा इस बात को सिद्ध करती है कि पहले हम केले का स्वाद ले चुके कई बार ले चुके ठीक। बार बार सुख ले चुके तभी तो ये इच्छा इतनी तीव्र हुई नहीं तो इतनी तीव्र नहीं होती जितनी तीव्र इच्छा केला खाने की है उतनी तीव्र संतरे की नहीं संतरा भी हमने सेवन करके देख लिया केला भी देख लिया सब कर लिया फिर भी उसमें जो ज्यादा पसंद आया उसकी इच्छा हमारी तीव्र हो गई इसीलिए हम उसको फेवरेट कह रहे हैं मुख्य वस्तु कह रहे हैं प्राथमिक तो अब सिद्धांत ये हुआ कि जिस वस्तु का सुख भोगने की हमारी तीव्र इच्छा है तो इसका अर्थ है कि पहले हम उसका सुख भोग चुके जैसे केला ठीक है अब इसी नियम से सोचिए क्या सारे दुखों से छूटने की इच्छा है है या नहीं है सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा है सामान्य, सामान्य। और सोचो, सारे दुखों से छूटने की तीव्र इच्छा है एक भी दुख भोगना नहीं चाहते आप एक भी चलो आपको कह देते हैं, भाई कल आपके सर में तीन घंटे दर्द रहेगा बोलो स्वीकार <laughs> नहीं।, नहीं है स्वीकार एक घंटे तक दांत में दर्द रहेगा बोलो स्वीकार नहीं स्वीकार एक मिनट रहेगा नहीं नहीं स्वीकार एक मिनट भी नहीं चाहते आप एक भी दुख नहीं चाहते एक मिनट भी नहीं चाहते तो सारे दुखों से छूटना चाहते हैं। और थोड़ी देर के लिए छूटना चाहते हैं या लंबे समय, लंबे।, लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए लगातार आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो ये जो आपकी इच्छा है कि लंबे समय के लिए लगातार हम सारे दुखों से छूट जाएं, इस बात की आपकी तीव्र इच्छा है ये सामान्य इच्छा नहीं है ये तीव्र इच्छा है कि हम सारे दुखों से पूरी तरह छूट जाएं। अगर इसकी तीव्र इच्छा है तो ये स्थिति तो सिर्फ मोक्ष में होती है जब आप सारे दुखों से पूरी तरह छूट गए यह स्थिति तो केवल मोक्ष में होती है इससे सिद्ध हुआ कि आप मोक्ष का अनुभव कर चुके हैं इसमें तो पुनर्जन्म की बात याद रही है याद तो मोक्ष की भी नहीं सीधी सीधी नहीं। सीधी सीधी याद नहीं है ना मोक्ष की ना पुनर्जन्म की कोई भी याद नहीं है पर उसके संस्कार है हमारे अंदर जो हमारे अंदर इच्छा को उत्पन्न करते हैं आपने वो टेलीविजन में प्रोग्राम देखे होंगे बच्चों के अच्छा अच्छा गीत गाते हैं अच्छा अच्छा डांस करते हैं लिटिल चैम्स ऐसा एक प्रोग्राम आता दस साल के बारह साल के बच्चे बहुत अच्छा गीत गाते हैं आप नहीं गा सकते जितना अच्छा वो गाते हैं। क्यों आप क्यों नहीं गा सकते वो क्यों गा लेते ये पूर्व जन्म के संस्कार है वो पिछले जन्म के संगीतकार रहे हैं। जैसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर मर गए ना आर डी वर्मन एस डी वर्मन है तो शायद जीवित होगा हैं और कोई रोशन मर गया कोई और मर गया हैं तो बहुत हेमंत कुमार मर गया ऐसे बहुत सारे शंकर जैक्शन में कोई मर गया एक जी गया तो जितने बड़े बड़े संगीतकार गायक मर गए मोहम्मद रफी मर गए जिन्होंने सारा जीवन संगीत गाया बजाया वो मरने के बाद अब जहाँ जन्म ले गए वो तो दस साल में बढ़िया आर्टिस्ट बन जाएंगे वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार साथ चलेंगे फटाफट वो डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर गायक संगीतकार कुछ भी बन जाएंगे तो ये संस्कार हमारे साथ चलते हैं सीधी सीधी स्मृति साथ नहीं रहती किसी को ये तो नहीं आएगा कि भाई पिछले जन्म में आर.डी. डी बर्मन था मैं एस.डी. डी वर्मन था मैं शंकर था संगीतकार ये साक्षात स्मृति तो नहीं आएगी पर संस्कार साथ चलेंगे और वो उसको फटाफट आगे सहयोग देंगे और वो उस दिशा में फटाफट भट चलेगा तेजी से सफलता पैदा कर करेंगे हाँ तो जिस व्यक्ति का जीवन जैसा होता है पूरा जीवन वो जैसा जिएगा उसके संस्कार बनते जाएंगे कोई डॉक्टर है तो उसके डॉक्टरी के संस्कार बन जाएंगे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के बन जाएंगे कोई मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स के संस्कार बन जाएंगे कोई योगाभ्यासी है उसके आध्यात्मिक संस्कार बन जाएंगे वो अगले जन्म में फटाफट अध्यात्म में चलेगा उसके पिछले संस्कार उसको सपोर्ट करेंगे बस जाग गए स्वामी वेनंद को वो चूहे की घटना देख लिया हो गया फिर बहन की मृत्यु देगी चाचा की मृत्यु देगी भाग लिया वहाँ से घर से छोड़ के भाई यहाँ कुछ नहीं सब तो नहीं भागते बहन की चाचा की मृत्यु परिवार में बहुत लोगों के होती है परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु होती ही रहती है सबके घर में होती है पर सबको वैराग्य नहीं होता नहीं। साथ भी गए, भी गए, में भी ले लेकिन कुछ नहीं बस वो आए और चले गए वही के वहीं पर जिसके संस्कार थे उसको लगन लग गई उसने मेहनत कर ली वो आगे निकल गया तो ऐसे ही मोक्ष के संस्कार भी हमारे साथ आते हैं संस्कार तो संस्कार आत्मा में भी होते हैं सूक्ष्म शरीर में भी पढ़ते हैं दोनों जगह पढ़ते हैं अच्छा। हम्म। आत्मा में कैसे अच्छा देखो तो आत्मा में कैसे पढ़ते हैं योग दर्शन आपने पढ़ा है उसमें लिखा है योग दर्शन में तीसरे पाग का पचपनवा सूत्र तीसरे पाग का पचपनवा वो सूत्र है सत्व पुरुष योग शुद्धि सामने कैवलियम ठीक है है ना ये तो ये सूत्र कहता है सत्त्व जो चित्त है बुद्धि चित्त आदि जो भी भौतिक पदार्थ है उस चित्त की शुद्धि होनी चाहिए हो और पुरुष की शुद्धि भी होनी चाहिए सत्त्व पुरुष पुरुष माने जीवात्मा तो चित्त <Cleffin> और जीवात्मा जब दोनों की शुद्धि समान रूप से हो जाती है तब मोक्ष होता है तो आत्मा आए, आ, के जीवात्मा शुद्ध है आ, तो वहां शुद्ध का अर्थ है उसमें कूड़ा कचरा गंदगी नहीं है जैसा केला सड़ जाता है केला सड़ जाएगा धूप में रह तो केला पांच सात दिन में सड़ जाएगा ये कपड़ा नाली में डालिए दुर्गंधित हो जाएगा दूषित हो जाएगा इसमें बीमारी के कीटाणु आ जाएंगे तो ये अशुद्ध हो गया ऐसी अशुद्धि जीवात्मा में नहीं है वो है शुद्धो भी जैसा ये वस्त्र अशुद्ध हो जाता है जैसे ये भौतिक पदार्थ अशुद्ध हैं गल सड़ जाते हैं कीड़े पड़ जाते हैं ऐसा जीवात्मा नहीं है उसमें कभी कीड़े पड़ जाएँ कभी गल जाए सड़ जाए पुराना हो जाए घिसपिट जाए ऐसा नहीं तो शुद्ध का वो और अब जो कह रहे हैं के सत्तु के बता है कि सत्व पुरुष योगी इससे जीवात्मा पहले अशुद्ध हो गया था अब वो शुद शुद्ध अभी भी अभी राग द्वेश अशुद्धि जीवात्मा में घुस जाती है इसके कारण जीवात्मा अशुद्ध हो जाता है जीवात्मा में भी, भी कोई परिवर्तन भौतिक मतलब परिवर्तन कुछ नहीं है जैसे आज मैंने केसरी वस्त्र पहन लिए ठीक है कल मैं नीले पहन लूँगा बुद्ध बुद्धि फिर फिर मैं हरे पहन लूँगा ठीक है ना तो हरे नीले लाल पीले कपड़े कपड़े बदल रहे मैं नहीं बदल रहा मैं तो योगा ही हूँ मेरा शरीर वैसे का वैसा कपड़े बदले जा रहे हैं तो ऐसे जीवात्मा तो वैसे का वैसा ही है ऊपर के जो कपड़े आ रहे हैं ना उसके ज्ञान वो बदल रहा उस बदलने वाले जो बाहर का जो ज्ञान है नैमित्तिक ज्ञान वो जो ज्ञान बदल रहा है इसके कारण जीवात्मा उससे प्रभावित हो रहा है ये उसकी अशुद्धि है इतनी अशुद्धि होने पर भी उसके मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा जैसे शरीर में कोई चेंज नहीं आ रहा शरीर वही का वही है आज लाल कपड़ा पहन लिया कल नीला पहन लिया फिर पीला पहन लिया कपड़े बदल रहे हैं जीवात्मा नहीं बदल रहा शरीर नहीं बदल रहा ऐसे जीवात्मा का ज्ञान बदल रहा है जीवात्मा नहीं बदल रहा जो नहीं बदल रहा वो शुद्ध है और जो बदल रहा वो अशुद्धि है तो ये मिथ्या ज्ञान आकर के जीवात्मा को अशुद्ध करता है जब उसमें ये अशुद्धि आती है तो उसको शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में लिखा तत्व ज्ञान प्राप्त करो सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा जब वो तत्व ज्ञान आएगा तो जो अशुद्धि घुसरेगी अविध्या वाली वो हट जाएगी वो हट जाएगी और मोक्ष हो जाएगा तो, तो ये अशुद्धि आती है और ये सूत्र पचपन में कह रहा है सत्वपुरुषो शुद्धि सामने जब दोनों की शुद्धि हो जाएगी तब उसका होगा। नहीं बुद्धि की शुद्धि मतलब पुरुष के समान हो जाएगी हाँ दोनों की शुद्धि समान रूप से चाहिए वो तो शुद्ध है, है मतलब ना, ना, ना, ना, ना, ना, <coughs> अच्छा ये बताओ क्या जीवन में पाप कर्म करता, करता, करता है क्यों करता है? वो तो शुद्ध है ना फिर पाप क्यों करता है उसका ज्ञान है बस ये आगे ना शुद्धि यही तो अशुद्धि है जो मैं कह रहा हूँ जो ज्ञान में बिगाड़ हुआ यही तो अशुद्धि है इस अशुद्धि की वजह से उसका कर्म बिगड़ गया इस ज्ञान की अशुद्धि के कारण उसकी उपासना बिगड़ गई वो ईश्वर की उपासना नहीं करता संसार की उपासना करता है ये उसके ज्ञान में अशुद्धि की वजह से सारी गड़बड़ है इसलिए कहा ज्ञानानुमुक्ति संख्य में कहा कि ज्ञान शुद्ध करो आपकी मुक्ति हो जाएगी जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो कर्म भी शुद्ध हो जाएगा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो उपासना भी शुद्ध हो जाएगी कर्म और उपासना दोनों ज्ञान पर आधारित है इसलिए मूल साधन जो है वो ज्ञान है आत्मा में संस्कार पढ़ते है। ये हां? मेरे पक्ष का प्रमाण है की आत्मा में संस्कार हैं? पढ़ते की परिभाषा स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में सत्ताईस नंबर हाँ सत्ताईसवी परिभाषा है ये संस्कार की जिससे आत्मा शरीर और मन उत्तम हो उसको संस्कार, उसको संस्कार है ना ये थी? तो आत्मा को उत्तमता बताते रहे हैं? तो यही उत्तमता है उसका मिथ्या ज्ञान हटता है और तत्व ज्ञान आता है इससे आत्मा उत्तम हो ये उसका संस्कार है यही संस्कार होते होते होते जब जानने इसका मतलब ये जानने का सामर्थ्य तो उसमें ज्ञान उसका स्वाभाविक नहीं हाँ स्वाभाविक थोड़ा सा है हाँ। थोड़ा सा बाकी ठीक ज्यान, ठीक ज्ञान ज्ञान के के लिए उसे जानने ज्ञानवान से पड़ेगा ये ये ठीक है। ये बात है है संस्कार तो जो जो नया नया सीखेगा हाँ। वो तो आएगा ज्ञान अब एक बार ज्ञान हो गया अब वो ज्ञान छप गया ये ज्ञान मतलब इसमें दोनों का संस्कार बढ़ेंगे चित्त में भी और आत्मा में भी स्वामी जी जैसे है अगर उसकी संगति या, या उसके उपदेश किया उसके की संगति उस संगति से ना बदल तो उसी तो का नाम है संस्कार स्वामी जी मेरी संख्या ये हाँ बोले सूक्ष्म शरीर में जब से रातना है तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ठीक है जब उसके संपर्क में नहीं रही चली तो जीवात्मा आनंद लेगा या नहीं लेगा, लेगा जी। करेगा ना करेगा जी। कैसे करेगा साधन तो है नहीं इसका करेगा? उत्तर है की वहाँ ईश्वर से साधन लेगा नए यहाँ प्रकृति से साधन ले रखे वहाँ ईश्वर से ले लेगा और अनुभूति करेगा और जब अनुभूति होगी तो संस्कार बनेगा तो वापिस आएगा फिर साधन छूट जाएंगे साधन जा? जाएंगे तो और संस्कार भी छूट गए तो संस्कार नहीं छूटेंगे क्योंकि संस्कार आत्मा पे भी पड़ रहे हैं इसीलिए तो कह रहा हूं आत्मा में भी संस्कार पड़ते हैं और साधनों में भी पड़ते हैं वो साधन वहाँ छूट गए और जो आत्मा था वो आ गया दुनिया में वापस तो जो संस्कार आत्मा में पड़े वो हमारे साथ आ जाएंगे और ये संस्कार जो भौतिक आप जीवन में है बंधन की अवस्था के ये संस्कार भी पढ़ते हैं और मुक्ति वाले भी पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं इसका मैंने प्रमाण किया जीवात्मा कि जब जीवात्म शुद्ध होगा तब मोक्ष होगा और उसकी शुद्ध अशुद्ध यही है जो अविद्या है उसका नाम अशुद्ध है। की ही लेकिन उसमें अविद्या तो उसमें है ही नहीं अविद्या स्वाभाविक नहीं है ना इसलिए चौबीस अविद्यालो इस चेतन में चेतन होता है प्रकृति में से कहा से आ जाएगा प्रकृति तो जड़ है उसमें से तो आएगा तो नहीं तो तो तो तो जीवात्मा चेतन है ईश्वर चेतन है दो में ज्ञान होगा तीसरी वस्तु जड़े अब जीवात्मा में जो ज्ञान होगा वो दो तरह का एक होगा एक शुद्ध ज्ञान होगा एक मिथ्या ज्ञान होगा क्योंकि ज्ञान के तीन चार प्रकार हैं जो कल मैंने वहाँ भी बताए थे चार प्रकार का ज्ञान वो चार प्रकार का ज्ञान एक मिथ्या ज्ञान दूसरा संशय ज्ञान तीसरा शाब्दिक ज्ञान चौथा तत्व ज्ञान ये चार प्रकार का ज्ञान है जो जीवात्मा में होता है अब इसमें जो उसका अपना स्वाभाविक ज्ञान वो तो है तत्त्वज्ञान और वो भी इतना साध एक बोध मात्र बस इससे ज्यादा नहीं उतने बोध मात्र थोड़े से ज्ञान से उसका ना तो संसार का काम चलता ना मोक्ष हो सकता इसलिए उसको बहुत सारा ज्ञान नैमित्तिक रूप से प्राप्त करना पड़ता है माता पिता से गुरुजनों से ईश्वर से ऋषियों से उसको सीखना पड़ता है अब तो बाहर से जो ज्ञान आ वो ये चार प्रकार का ज्ञान कमी तो आ जाएगा उसको रस्सी को, को सांप समझ लेगा वो सांप क्यों समझ लेता है वो है, उसके साधनों टिका हुआ ज्यादा लाइट कम है तो उसके ज्ञान में गड़बड़ हो सकती है आप में रोग हो गया पीलिया हो गया तो, तो ये सफेद कपड़े भी पीले पीले दिखेंगे तो साधनों में दोष आने से उसको अविध्या पैदा होती है और पिछले संस्कार खराब हों उससे अविद्या पैदा होती है इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात से अविद्या में ये सूत्र है तो इस कारण से उसमें अविद्या पैदा होती है ये मिथ्या ज्ञान है फिर कभी कभी उसको संशय हो जाता है भाई सुधीर जी कहते हैं मैं पढूंगा है? फिर कभी तो आते हैं और कभी नहीं आते तो हमको संशय हो जाता है कहते हैं ना पढ़ूँगा फिर पता नहीं क्या आएँगे नहीं आएंगे उनको संशय हो जाता है तो संशय ज्ञान भी होता है अच्छा तीसरा है शाब्दिक ज्ञान शब्दों से तो समझ में आ गया कि संसार में दुख है बहुत लोगों को आ गया फिर भी छोड़ते नहीं शब्दों तो समझ में आ रहा है कि शराब नुकसान कर रही है, है। सारा छोड़ते नहीं फिर बस व्यवहारिक नहीं है तो शाब्दिक ज्ञान हो गया और चौथा है तत्व ज्ञान की जैसी वस्तु है वैसी ही ठीक ठीक समझ में आ रही है और वैसा ही वो आचरण कर रहा है ये है तत्व ज्ञान तो ये चार तरह का ज्ञान हुआ अब ये चारों ज्ञान रहेंगे चेतन में जड़ में नहीं रहेंगे अब ईश्वर की बात करें ईश्वर को मिथ्य ज्ञान हो सकता है नहीं, वो गया ईश्वर को संशय हो, हो, हो सकता है वो भी गया ईश्वर को शाब्दिक ज्ञान हो सकता है नहीं, वो भी गया तो फिर एक ही बचा उसमें तो तत्व ज्ञान है इसलिए वो सदा आनंद में रहता है और जीवातम तो ये चारों तरह का ज्ञान होता है कभी संशय है कभी भ्रांति है कभी शाब्दिक है कभी तत्व ज्ञान है तो ये सारा मिथ्या ज्ञान भी जीवात्मा में ही टिकेगा करेगा मन में ही छाप रहे। जैसे में अक्षर पर इन अक्षरों को किताब थोड़ी समझ रही है आप समझ रहे आप चेतन है आप समझ रहे हैं, पुस्तक नहीं समझ रही इसमें क्या लिखती है जी बोलिए चांद सिंह को प्रसन्न हुए है। जी। हाँ प्रश्नो मतलब उसने कभी झूठ का कुछ विचारा नहीं किया के लिए अगर का प्रकरण है। ठीक है तो उसने कहा शंकराचार्य हाँ। तो कुछ ठीक था व्यक्तिगत बिता तो गलत था कुछ तो समर्थन किया उसने किसने किसी ने तो उसने तो स्टेटमेंट दिया उसने स्टेटमेंट दिया उसने ये नहीं कि मैं इसका समर्थन करता हूं तो कह रहे उसने क्या किया उसकी रिपोर्ट बता रहे हैं कि उसने अगर इस भावना से किया तो कुछ अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि जैन लोग तो नास्तिक बना रहे थे दुनिया को और उसने नास्तिक बनाने से बचा लिया वेद की ओर ले आया ईश्वर की ओर लेकिन तो अच्छा तो अच्छा अच्छा इतना अच्छा है कि वो उसको नास्तिक बनाने से बचा लिया ये अच्छा है न कि स्वामी दा मैं इसको उसको उचित मानता हूँ उचित नहीं मान रहे इसलिए दूसरा वाक्य लिखा यदि उनका स्वमत था शंकराचार्य का तो अच्छा नहीं है तो खनन कर दिया ना फिर तो मैं उसको समर्थन नहीं करता अगर उसका अपना ही ये सिद्धांत है तो मैं उसका स्वीकार नहीं करता नहीं अगर नहीं। हराने के लिए उसने नास्तिकता को रोकने के लिए ऐसा किया तो कुछ अच्छा किया आधा अच्छा किया आधा गड़बड़ किया उन्होंने समर्थन नहीं किया वो अच्छा इसलिए कहा दोनों की तुलना में उनको अच्छा मानना है हाँ न कि उनका वो उनका तुलना कर रहे हैं कि भाई वो नास्तिकवा उनसे बचा लिया दुनिया में जैन लोग तो नास्तिक बना रहे थे उसने उससे बचा लिया नहीं नहीं तो नहीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा किया किया पर क्योंकि झूठ बोल बोल के के इसलिए वो कुछ अच्छा है पूरा पूरा अच्छा सच सच सच करते तो पूरा अच्छा होता सच नहीं बोला सच बोला उन्होंने न्याय दर्शन में जो विशेष योगाभ्यासी है उसके लिए मना किया है वो जल पर का प्रयोग नहीं करेगा उसको मना किया है तुम छल कपट का प्रयोग नहीं कर सकते अब करोगे तो तुम्हारा स्तर नीचे गिरेगा तुम तुम्हारा पतन हो जाएगा तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा तो विशेष ही कर सकता है में ना जो शुद्ध योगाभ्यासी है वो जल पर वित प्रयोग नहीं कर सकता वो वाद ही करेगा समाज में करेगा बस और उसके लिए लिखा है कि वो वाद केवल चार व्यक्तियों से करे तम शिष्य गुरु सब सब्रह्मचारी और विशिष्ट श्रेयर्थी भी अभ्युक्त यार ये सूत्र न्याय दर्शन में कि जो योगाभ्यास है वो चार ही तरह के व्यक्तियों से बातचीत करेगा इससे अधिक नहीं या तो अपने शिष्य से बात करे या अपने गुरु से बात करे ठीक है या अपने सहपाठी से बात करें क्लास फेलो से या कोई विशेष जिज्ञासु व्यक्ति हो मोक्ष का हो उससे बात करें क्योंकि ये लोग ईमानदारी से बात करेंगे ये सत्य को जानने जलाने के उद्देश्य से बात करेंगे तो बात का उद्देश्य है सत्य को जानना जनाना तो बस इतनी चार ही लोगों से बात करनी है फालतू तो बात ही नहीं करेंगे जो लड़ाई झगड़े वाला हो उसको किसी और के लिए छोड़ दो <laughs> वो झगड़े वाला उसको निपटा लेगा हम नहीं करेंगे उससे बात मौन रहा है हम मौन उससे पीछे छोड़ा लेंगे मैंने दो बार शास्त्रार्थ किया दिल्ली में मंच पे बैठ के रामलीला ग्राउंड में शिवरात्रि का दिन था और हो गए इसको कई साल हो गए आठ दस साल हो गए तो चार तीन चार हज़ार लोग पाँच हज़ार लोग होंगे वहाँ सारे दिल्ली भर के आए हुए थे समाजों के और तीस पैंतीस पंडित बैठे मंच के ऊपर और मैंने शास्त्रार्थ किया तो हमने तो वाद का प्रयोग किया हमने छलग्रपट बिल्कुल नहीं किया और न्यायाधीश ने निर्णय ठीक दिया तो हमने कहा तो बेकार लोग हैं हमारा टाइम ख़राब किया इन्होंने सही निर्णय नहीं सुनाया कि कौन सा पक्ष ठीक है और कौन सा गलत क्या है जो हैं? क्या था उसने बात गोल गोल कर दी भाई दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात अच्छी कही दोनों ने मेहनत की और बस गोल गोल कर दी बात ने बताया नहीं कि किसका ठीक और किसका गलत वैसे करके बात खत्म कर दी कि आज समय कम था इस बात को अब यही छोड़ते हैं और ऐसे गोल गोल कर, कर दिया बस ऐसे और उस, उसके बाद डेढ़ साल बाद फिर दोबारा शास्त्रार्थ हुआ फिर मैं दोबारा गया मैंने कहा चलो एक और परीक्षण कर लें इनका ये न्याय करते हैं कि नहीं करते एक और परीक्षण किया तब भी ऐसा ही हुआ तब भी ठीक निर्णय नहीं हुआ उसके बाद मैंने बंद कर दिया मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है हमारा टाइम खराब करते जनता को कम से कम बताओ तो सही ये ठीक है ये पक्ष ठीक है ये पक्ष गलत है तुम इसको मानो इसको मत मानो इतना तो बोलते आप न्यायाधीश और ऐसा उसने बोला नहीं दो बार मैंने परीक्षण किया और दोनों बार ऐसा नहीं बोला फिर उसके बाद बंद कर दिया एक साल बाद उनका फिर फोन आया कि जी तीसरी बार शास्त्रार्थ करना है मैंने कहा नहीं करना जिसको करना होगा कर लो मैं नहीं करूँगा आप लोग न्याय तो करते नहीं इसलिए बंद कर दिया और जितना भी किया उसमें छल कपट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया हमने पूरा बात किया ना जल्द किया ना वितंडा किया पूरा न्याय से बातचीत की तो न्याय दर्शन में लिखा है कि जो विशेष योगाभ्यास हो उसको झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं करना और ये लड़ाई झगड़े वालों से बात ही नहीं करना इसलिए मैंने बंद कर दी बात ही नहीं करता जो क्लास में बैठता है पढ़ना हो तो पढ़ो भाई कुछ सीखना हो तो सीखो झगड़ा करना हो तो नमस्ते किसी और से जाके लड़ो है या पाकिस्तान से लड़ो मेरे से क्यों लड़ते हो ज्यादा ही गुस्सा पाकिस्तान को मारो मुझे क्यों मारते हो ऐसी बात हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ लोग मुक्ति मान लेते हैं केवल उपासना से उससे नहीं।, नहीं होती केवल उपासना से मुक्ति नहीं होती केवल ज्ञान से भी नहीं होती और केवल कर्म से भी नहीं होती। वेद कहता है तीनों चाहिए ज्ञान भी चाहिए उपासना भी चाहिए, चाहिए तीनों चाहिए तब मोक्ष होता है। है ठीक तीनों अविद्यादोभ अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्या अमृतमें वो भी बता कर्म उपासना को भी हाँ चलो ठीक है बता देता हूं <laughs> कर्म उपासना को अविद्या क्यों कहा उसका उत्तर व्याकरण शास्त्र में है ये व्याकरण शास्त्र से जो शब्द है अविद्या ये समास प्रकरण में आता है तो समास में एक समास होता है जिसको कहते हैं तत्पुरुष समास ठीक है कर्मधारय भौरी है द्विगु द्वंद्व ये कई तरह के समास है इनमें एक होता है तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के कई सारे भेद प्रभेद हैं उनमें से एक भेद है जिसका नाम है नयन तत्पुरुष समास हाँ ठीक है तो जो नयन तत्पुरुष समास है उसमें क्या करते हैं जिस शब्द के साथ वो नयन तत्पुरुष समास करेंगे उससे पहले या तो अ लगाएंगे या अन उसके दो नियम हैं जिस शब्द के साथ नय तत्पुरुष सनास करना है यदि उस शब्द का प्रारंभिक अक्षर व्यंजन है तो उससे पहले अ जोड़ देंगे तो वह नये तत्पुरुष समाश हो जाएगा यदि जिस शब्द के आरंभ में कोई स्वर है अ आ, आ इ ई ये स्वर है और का ये व्यंजन है किसी शब्द के आरंभ में यदि स्वर हो और उसके साथ नयन तत्पुरुष करना हो तो वहाँ अन जोड़ेंगे अ और नलंत अन इस तरह से जैसे, जैसे। एक शब्द है सत्य सत्य में पहला अक्षर क्या है सत्य व्यंजन है तो व्यंजन वाले शब्द में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा असत्य ये नयन तत्पुरुष समाज हो ठीक है हिंसा हिंसा ठीक है ना अच्छा इस तरह से आवश्यक आवश्यक आवश्यक आवश्यक अब शब्द आवश्यक जो है इसमें पहला अक्षर है आ और आ है स्वर तो स्वर वाले में अन जोड़ेंगे इसलिए आवश्यक से पहले अन जोड़ा तो अनावश्यक हो।, हो गया ये नंचनाश हो गया है उपलब्धि है तो अनुपलब्धि हो गया वहाँ अन जोड़ेंगे ऊ से शुरू हो रहा उपलब्धि ऊस्वर है तो उपलब्धि का हो जाएगा अनुपलब्धि आवश्यक का मतलब अनावश्यक उस तरह नन पुरुष करेंगे तो आचार अनाचार ठीक हो गया अब ये जो नई पुरुष समास है इसके व्याकरण शास्त्र में छह अर्थ लिखे हैं ठीक है न छ अर्थ लिखे हैं उनमें से एक अर्थ तो बहुत प्रसिद्ध है जो सब जानते हैं वो है उल्टा मीनिंग उल्टा अर्थ हो जाना सत्य असत्य हिंसा अहिंसा वो उल्टा अर्थ हो गया ये छः में से एक अर्थ है जिसको सब लोग जानते हैं प्रचलित है। और चार पांच प्रचलित नहीं हैं है वो भी उसके तो जीव्याकरण में छः अर्थ लिखे हैं उन छः में से एक अर्थ है जिसके साथ समाज किया जा रहा है उस जैसा उसका साथी उसका पड़ोसी उससे मिलता जुलता एक ये अर्थ है उसका तत्सदृश समान्थ है न सहचारी उसके साथ का आसपास का उसका पड़ोसी पड़ोसी आए, का पड़ोसी ठीक है ना अब ये जो अविद्या शब्द है इस अविद्या में नैन पुरुष समास है और वह से शुरू होता है विद्या विद्या वह से शुरू होता है इसलिए अलग व्यंजन वाले शब्दों में अलगेगा अविद्या हो गया अब इसका अगर हम पहला अर्थ लेते हैं विपरीत अर्थ तो अविद्या का अर्थ हो गया विद्या से उल्टा विद्या ज्ञान ठीक हो गया तो ये एक अलग अर्थ हो गया अब इसका जो छह अर्थ में से जो दूसरा अर्थ मैंने बताया वो है तत्सदृश अब अविद्या का अर्थ होगा विद्या सदृश विद्या से मिलता जुलता विद्या का सहचारी विद्या का पड़ोसी उसके आसपास की चीज वो है अविद्या तो महर्षि दयानंद जी ने ये बताया कि शास्त्रों में तीन चीजें साथ साथ रहती हैं एक ज्ञान एक कर्म एक उपासना ये तीनों साथ में रहते हैं अब ज्ञान का नाम है विद्या और बाकी दो उसके पड़ोसी बच गए कर्म और उपासना इसलिए अविद्या अविद्याकार हुआ विद्या का पड़ोसी वो है कर्म और उपासना इस प्रकार से अविद्याथ कर्म और उपासना हुआ आया भाई पकड़ तो यहाँ व्याकरण शास्त्र के आधार से उन्होंने कर्म रूपासना व्यारत किया विद्या का सहचारी विद्या का पड़ोसी कर्म उपासना वो है अविद्या तो मंत्र कह रहा है कि, कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा की अविद्या की सहायता से तो मृत्यु को पार कर लो कर्म उपासना से मृत्यु को पार कर लो और विद्या मृतम और विद्या जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान तत्व उससे मोक्ष की प्राप्ति कर लो ये मंत्र कह रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि जब हम शुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे कर्म और उपासना दोनों शुद्ध हो जाएंगे ज्ञान शुद्ध होने पर कर्म और उपासना भी शुद्ध हो जाएंगे ज्ञान अशुद्ध रहने पर कर्म उपासना और रूपासना भी अशुद्ध रहेंगे और नौवें समलास में लिखा है जब ये तीनों अशुद्ध होते हैं तो बंधन होता है जब तीनों शुद्ध होते हैं तो मोक्ष होता है और तीनों में आधार है ज्ञान तो इस प्रकार से जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो उससे हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे फिर सच बोलेंगे जैसे स्वामी दयानंद ने सच बोला झूठ नहीं बोला कहीं भी समझौता नहीं किया किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं किया और खुद भी झूठ नहीं बोला समर्थन भी नहीं किया और बुलवाया भी किया तो उसका कर्म शुद्ध हो गया अब सारे अच्छे अच्छे कर्म हो गए और अच्छे होने के बावजूद वो निष्काम भाव से करेगा शुद्ध कर्म का मतलब है निष्काम कर्म ये मतलब है जब उसका ज्ञान शुद्ध हो गया कि ईश्वर ही सबसे अच्छा है बाकी और सब ऐसे ही टाइम पास है, है। बढ़िया आनंद मोक्ष में मिलेगा और वो मोक्ष मिलेगा ईश्वर से और ईश्वर कहता भाई तुम निष्काम कर्म करो तो दोगा मोक्ष ये शर्त है उसकी तो जब ज्ञान शुद्ध हो गया तो उसने निष्कामकर्म शुरू कर दिए निष्काम कर्म करूँगा तो ही मोक्ष मिलेगा इसलिए उसने निष्कामकर्म करने शुरू कर दिए ये कब किए जब ज्ञान शुद्ध हो जब ज्ञान अशुद्ध था कि पैसे कमाओ खाओ पिओ पार्टी में जाओ डांस करो मजा है ये अशुद्ध ज्ञान इसलिए वो वैसे कर्म करता था पैसे कमाता था पार्टी में जाता था खाता पीता था डांस करता था तो कर्म भी वैसे ही थे उसके जैसा ज्ञान था अब जब शुद्ध ज्ञान हो गया कि मोक्षी सबसे उत्तम है संसार में दुख है यहाँ कोई भी सौ सुख देने वाला नहीं है जब ये ज्ञान शुद्ध हो गया तो उसने कर्म भी शुद्ध कर लिए फिर निष्काम कर्म करने लगा ईश्वर ने कहा निष्काम कर्म करो तो मोक्ष होगा उसके कर्म ठीक हो गए फिर उसने कहा भाई मुझे तो मोक्ष में जाना है मोक्ष तो ईश्वर देगा तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करो अब प्रार्थना तब करेंगे जब उसके पास बैठेंगे तो ईश्वर की उपासना शुरू की कि भाई ईश्वर हमको तो मोक्ष दे दो अब दुनिया तो देख ली हम कुछ नहीं हमें तो मोक्ष दो वहीं जाना चाहते हैं हम तो ईश्वर की उपासना शुरू करी और उससे प्रार्थना की निवेदन किया कि बस अब और जन्म नहीं चाहिए तो परिणाम क्या हुआ है जब उसने निष्काम शुरू कर दिए कर्म तो निष्काम कर्म से जन्म रुक गया सकाम कर्म करेगा तो जन्म मिलेगा पर निष्काम कर्म करेगा तो मोक्ष हो जाएगा जन्म बंद हो जाएगा तो एक तो निष्काम कर्म से हमारा जन्म रुक गया जब जन्म रुक गया तो मृत्यु भी रुक गई यदि जन्म हो गया तो फिर मृत्यु को रोक नहीं सकते तो होगी मृत्यु तो होगी क्योंकि जन्म हो गया तो मृत्यु को रोकने का तात्पर्य है जन्म को रोको और जन्म रुकेगा निष्काम कर्म से इसलिए उसने निष्काम कर्म शुरू किया उससे जन्म रुक गया और मृत्यु पार हो गई और दूसरा ईश्वर से प्रार्थना की हे ईश्वर बस अब तो और नहीं चाहिए जन्म ईश्वर उपासना से उसकी मृत्यु रुक गई जन्म भी रुक गया और मृत्यु भी रुक गई दोनों रुक गए तो ये कह रहे हैं महर्षि दयान जी कर्म रूपासना से मृत्यु पार हो ईश्वर की उपासना करो और निष्काम कर्म करो इससे मृत्यु पार हो जाएगी क्योंकि जन्म हो जाएगा और जो ज्ञान से आनंद आनंद मिलकर वो फिर मोक्ष शुद्ध ज्ञान से फिर कर्म और उपासना उपासना से फिर दोबारा फिर ज्ञान की शुद्धि हाँ, होता जाएगा एक दूसरे की वृद्धि वो ठीक है वो ठीक है सौ परसेंट निष्काम कर्म करने पड़ेंगे तब होगा उसके उसके लिए <दर> छोड़ना <laughs> उसके लिए छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा बनना तो तो आसान आसान <laughs> तो आसान है आसान है है जी आप पालन करो आपकी इच्छा है एक <laughs> हाँ। <laughs> एक है।, तो है कि निष्काम कर लो और क्या ज्यादा तो नहीं कुछ आदमी सुबह जो ये लड़ाई कर रहा था किस मेरे साथ <laughs> हाँ। कि संसार में 100 पे चलने वाला व्यक्ति है ही नहीं रहती मगर स्वामीनंद जी थे बोले उन्होंने भी जो है वहाँ शंकराचार्य जी को समर्थन कर दिया हाँ। समर्थन नहीं किया मगर तो उन्होंने समर्थन नहीं किया पूरी तो बोल का मगर उन्होंने मंडल किया तो कि में में जीवन नहीं जी सकता ये बात वो केवल जो चाहिए केवल वो चल सकते हैं जिसको मोक्ष में जाना है ये जच जचगी जिसके दिमाग में जच जचगी मुझे मोक्ष में जाना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मोक्ष चाहिए वो वो चल पड़ेगा, वो बस है। वो चल है। ये इस खाओ, और जिसके दिमाग में ये हो, जी, <laughs> में, अगर लिखे ना स्वामी बला एक ही इसकी पूर्ति करता ठीक अगर जो आदमी इसको भी समझ मतलब बात सारी चीज़ ठीक छोड़े एक बात समझ लो इसी दयानंद जिसका प्रमाण दे रहा है हाँ जी आप पूछ रहे थे कुछ जी निष्काम कर्म करने के तरीके और कैसे क्या कर्म करने क्या कर्म का तरीका है वैराग्य उसका सीधा सीधा कारण है वैराग्य जब तक वैराग्य नहीं होगा आप पूरी तरह से निष्काम कर्म नहीं कर सकते जब राग द्वेश होता है तो सकाम कर्म होते हैं न्याय सूत्र भी पड़ा धर्म दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या तो जन्म का कारण है सकाम कर्म कर्म का कारण है रागद्वेश मुक्ति का कारण है निष्कामकर्म और निष्काम कर्म का कारण है वैराग्य तो जब वैराग्य होगा तो निष्काम होगे। अब एक व्यक्ति को 20 प्रतिशत वैराग्य हो गया 100 में से 20 हो गया तो 20 परसेंट वो निष्काम कर्म करता रहेगा 80 परसेंट वो अब कर्म करता है अस्सी राग द्वेश तो अस्सी परसेंट सकामकर्म करेगा बीस परसेंट है तो बीस वो निष्काम कर्म करेगा फिर वो जोर लगाएगा अपने तत्व को वैराग्य को बढ़ाने के लिए और जितना ज्ञान तत्व होगा उतना उसको वैराग्य होगा ज्ञान से वैराग्य होता है और वैराग्य से कर्म होते हैं ठीक है निष्कामकर्म होते अब उसने तत्वज्ञान बढ़ाया उसका 40 परसेंट तत्व हो गया तो उसको चालीस वैराग्य हो जाएगा और चालीस वो निष्काम कर्म करेगा ऐसे चलेगा तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा उसके बढ़ते जाएंगे और वो ढेर करने थो में कई लगेंगे तो थोड़ा सा फिर बदल जैसे जैसे भाई एक किसान ठीक है थीज़े? किसान के लिए फसल जरूरी है और मतलब हो खरपतवार है और लेकिन वैद्य ठीक है इसको कुछ इसी छूट दी जा नो? <laughs> पालन करता है ईश्वर का कानून है ये सब के लिए उसने कब कहा है तुम अगर चलो या जैसे आप है। ठीक है अरे ठीक है तो आपका ज्ञान है हमें कब जान ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक है है है है तो ये छोटे छह महीने के पांच साल के दो साल के पे से पर पर करा प्यार थीक प्यार थीक आप पे आपको लेकिन वो फिर आगे करते हुए ऐसा मतलब कुछ ऐसा अगर आपको इतनी छूट मिलती हो सिद्धांत से न्याय दर्शन में एक सिद्धांत है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थोड़ी सन्यासी को ना दे तो सन्यासी कौन बनेगा सारे ना गृहस्थी बनेंगे वो तो छूट मिल रही होगी वही जाएंगे फिर सन्यासी कौन बनेगा कोई भी ना मनेगा सारे गृहस्थ में जाएंगे और फिर स्वामी नयान जी लिखते हैं गृहस्थ का तो मोक्ष होता नहीं है सन्यासी का होता है वो उसका उत्तर है कि जो माँ बच्चे को माफ कर देती है छोटे बच्चे को वो पेशाब कर देता है बिस्तर में वो माफ कर देती है इसलिए कर देती है माँ को बच्चे से राग होता है ईश्वर को हमसे राग नहीं नहीं वो सब कुछ तो जानता, है। जानता है उसके बावजूद तो भी वो कंसेशन नहीं देता क्यूँकी उसको राग नहीं माँ इसलिए कंसेशन देती है उसको अपने बच्चों से राग होता है तो है। वो माँ तो है पर सौ परसेंट वैसी नहीं है यही तो समझना है ईश्वर को किसी से कोई राग नहीं वो नि, वो है इसलिए राग नहीं है और माँ का जो दृष्टान्त है वो राग वाला है इसलिए वो छोड़ देती है ईश्वर छोड़ नहीं छोड़ता स्वामी दयानंद अगर भांग हुई तो उसको नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ गया था ना फिर तो उसको माफ क्यों नहीं किया उसकी मां मानी थी वो ईश्वर कि यार ये तो बड़ा बेटा है चलो तो बहुत अच्छा चल रहा है इसने थोड़ी गलती कर कर दी इतना तो माफ दो बिल्कुल तो रोग है, रोग है।, तो कहता है दुख हमें जन्मोत्पत्ति जन्म लेना ही मुसीबत है जन्म लेना ही मुसीबत है वो तो न्याय दर्शन सीधे सीधे शब्दों में क्या वो ये, तो ये सिद्धि आती है हाँ। वो तो इतना कह रहा है दूसरा पक्ष इसका जन्म औषधि जन्म एक रोग तो उस है उसकी औषधि है मंत्र औषधि नहीं है ना, ना, ना गलत समझ रहे वहाँ पांच प्रकार की सिद्धिया बताई जन्म को औषधि नहीं बताया जन्म औषधि तो पांच प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है तो, कहना। तो वो जो तो, आप अपने घर का सूत्रकार थोड़ी <laughs> <नहीं>। <laughs> थो बनाओ सूत्रकार बनाओ जो पतंजलि कहना चाहता है वो अर्थ निकालो अपने घर का मत निकालो <laughs> स्वामी पतंजलि ये कहना चाहते है कि व्यक्ति को पांच प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है सिद्धि का मतलब अचीवमेंट उपलब्धि विशेषता उन्नति सुधार ठीक है तो उसमें जन्म एक जन्म एक कारण है जो पूर्व जन्म की योग्यता जो अभी संस्कारों की बात हम कर रहे थे कि दस साल का बारह साल का बच्चा इतना अच्छा गा रहा है पचास साल का आदमी नहीं गा पा रहा ये जन्म से सिद्धि है बाई बर्थ ये पिछले जन्म के संस्कार एक ये सिद्धि है औषधि अर्थ है कि एक आदमी रोगी हो गया और हॉस्पिटल में गया चिकित्सा कराना तो चिकित्सक ने औषधिया खिला खिला के उसका रोग दूर कर दिया और वो फिर स्वस्थ हो गया। ये औषधि सिद्धि सूत्र ऐसा नहीं कह रहा जो आप बता रहे हो ये सूत्र ऐसा नहीं कह रहा वो बात कहीं और कही होगी यहाँ जो आप प्रमाण दे रहे यहाँ ये बात नहीं गई स्वामी जी मतलब और तो मतलब दूसरा काटा तोड़ आप, आप कर रहे हैं, वो उस सूत्र का ये अर्थ नहीं है वो तो ये अर्थ है जो मैंने बताया आपको जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है औषधियों से सिद्धि होती है मंत्रों से होती है तपस्या करो उससे होती है और समाधि से सिद्धि होती है पांच प्रकार से हमारी ऊंचाई बढ़ती है उन्नति होती है वो तो ये कह रहा है और ये अलग विषय है कि पाँव में कांटा घुस जाए तो दूसरा सुई ले और कांटा निकाल लो वो अलग विषय वो योगदर्शन में बता रखा है वो अलग विषय है योगदर्शन में अलग सूत्र में बता रखा है या तो पाँव बचा के रखो कांटे से या जूता पहन के रखो वो अलग विषय फिर भी घुस जाए तो एक सुई लो और कांटा निकालो सुई भी छोड़ो और कांटा भी छोड़ो दोनों छोड़ो ये थोड़ी काटा निकाल के केव में रख लेंगे <laughs> <laughs> नहीं वहां दोनों छोड़ने पड़ेंगे हाँ जी है। छोटे-छोटे तो राग पड़ता तो है। मोटी भाषा में अगर समझें तो राग का अर्थ है सामान्य स्तर की आसक्ति हाँ मोटे सामान्य स्तर की आसक्ति और मोह को ये समझ लो बहुत तीव्र आसक्ति इसका उदाहरण चाहता हूँ एक छोटा बच्चा है चार साल का उसने कोई खिलौना देख लिया बाज़ार में तो उसकी इच्छा हो भी भैया खिलौना अच्छा है तो उसने कहा पिताजी मुझे खिलौना दिला दो पिताजी ने कहा बेटा जेब में पैसे नहीं है पहली तारीख आएगी एक हफ्ते बाद तनख्वाह मिलेगी तब दिला देंगे आज पर नहीं है पैसे एक हफ़्ते बाद दिला देंगे तो बच्चा ने कहा ठीक पर दिलाना ज़रूर एक हफ़्ते बाद ही सही मैं एक हफ्ता प्रतीक्षा कर लूँगा पर एक हफ़्ते बाद ज़रूर दिला देना तो पिताजी ने कहा ठीक है दिला देंगे उसने धैर्य कर लिया एक हफ्ते का साइन कर लिया ठीक है भाई एक हफ्ते बाद से इसको राग है उस खिलौने में एक हफ्ता ये साइन कर लेगा छोड़ेगा नहीं फिर भी खिलौना तो ले गई पर एक हफ्ता साइन कर लिया एक और बच्चा भी उ वो भी चार साल का है उसने भी वो देख लिया और उसने कहा अपने पिताजी से मुझे खिलौना दिलाओ उन्होंने कहा भाई एक हफ्ता रुक जा पैसे है नहीं आएंगे फिर दिला देंगे बोला नहीं आज ही चाहिए आज ही चाहिए जब तक खिलौना नहीं खिलाऊंगे रोटी नहीं खाऊंगा <laughs> अभी चाहिए किसका नाम है मोह वो। <laughs> वो पागल हो जाता है उस चीज़ मोह का अर्थ है पागल बनता नहीं आज ही चाहिए अभी चाहिए इसके बिना मैं खाऊंगा नहीं मैं सोऊंगा नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक ये नहीं मिलेगा इसका नाम है मोह और वो है राग भी है आज नहीं मिलेगा हफ्ते बाद से कोई बात नहीं जी और वो वो अपना रिश्ता बनाना थी। तो थे थे तो तो तो परिवार परिवार के दोनों लड़का उसने खुद खुदी कर है। अच्छा, वो का साल दो साल में किसी राजनेता के घर में शादी होगी शादी हो थी। है। और वो मतलब उसी लाइन में देखे वो उसने हाँ तो मतलब तो राज राजनीति में ठीक है ठीक है क्या कहेंगे ये कर्मफल नहीं ईश्वर अच्छा। ने कोई हमारी जोड़ियां पहले से निश्चित नहीं कर रखी ये तो हमारी अपनी पसंद है कि हम जैसा हमको ठीक लगे वैसा रिश्ता करें ये हमारी स्वतंत्रता है तो पहले लड़के लड़की ने अपनी स्वतंत्रता से अपनी जोड़ी बनाई घर वाले नहीं माने ये उनका दोष है क्यों नहीं माने वही जब वो दोनों समझदार हैं योग्य हैं और गुणवान भी हैं और पहचानते भी हैं तो अगर वो ठीक हैं सब प्रकार से ठीक हैं तो माता पिता को शादी कर देनी चाहिए अब ये उन्होंने अत्याचार किया अन्याय किया कि इनकी शादी नहीं होने दी उसके जो भी उनके मान्यताएं होंगी सी उल्टी जो भी तो अब लड़के ने वो सुसाइड कर लिया उसने सहन नहीं किया इसका कोई पिछले जन्म के कर्म भर से कोई लेना देना नहीं वो स्वतंत्र है उसको सुसाइड करना नहीं चाहिए था नहीं करना चाहिए था बल्कि हड़ताल करनी चाहिए थी कि इसमें दोष बताओ, जब कोई दोष नहीं है लड़की ठीक है गुणवान है पढ़ी लिखी है समझदार है घर चलाएगी ठीक चलाएगी और मैं भी ठीक हूँ मैं भी पैसे कमा लूँगा अपना घर ठीक चला लेंगे हम फिर क्यों हमको रोकते हो उसको उस सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए तो शास्त्रों में सत्याग्रह का विधान है दुराग्रह का नहीं तो सत्य का आग्रह तो कर सकते हैं ना उसको आग्रह करना चाहिए था ना कि सुसाइड करना ये उस लड़के ने भूल की अब जब वो लड़का मर गया गलती कर ली लड़की अकेली रह गई अब कई तो ऐसी होती है वो पूरा जीवन बैठी रहती है नहीं करूंगी बस मुझे तो उसी से प्रेम था अब वो चला गया तो अब मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगी अपनी साधना करूँगी तो बस या करूँगी या तो वो होती तो वो चली जाती जंगल में कहीं आश्रम में अच्छा उसके इतने भी संस्कार नहीं थे कि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रह लूँ शादी की भी इच्छा थी और घरवाले भी कब तक बिछाते वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो शादी हो तो हमारा काम हल्का हो जाए जिम्मेदारी कम हो जाए तो उन्होंने फिर दूसरा व्यक्ति ढूंढ लिया और कहा भाई यहाँ तो मजे करेगी तो पैसे संपत्ति बहुत है राजनीति है ये है वो है तो फिर जैसे तैसे उसने भी मान ली चलो भाई वो तो गए करनी तो है कहीं ना कहीं चलो यहाँ कर लेते हैं अब उसके घर वालों ने लड़की के घर वालों ने और लड़की ने सब ने के निर्णय कर लिया कि ठीक है हम इस पात्र से विवाह कर लेते तो ये तो उसका नया कर्म है पिछले कर्म से कोई मतलब नहीं अच्छा, ना उसका ना उसका। पर से नहीं उठा जी और जैसे समाज में के अनुसार करें तो है हाँ। और तो, और तो, तो ये जो लोग कहते हैं वो झूठ कहते हैं अगर ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है इसके तो किस्मत में लिखा ही था इसको तो राजभोग करना है राजनीति में जाना है महलों तो में रहना है अगर ऐसा लिखा था तो फिर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र हुआ या परतंत्र हुआ परतंत्र तो सारा सिद्धांत बिगड़ जाएगा ये वे तो कहता है व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र पहले स्वतंत्रता से उन दोनों ने चुनाव किया कि हम करेंगे फिर बात नहीं बनी घर वालों ने दबाव डाला तो लड़के ने अपनी स्वतंत्रता से सुसाइड कर लिया वो भी उसकी स्वतंत्रता थी वो भी लिखा थोड़ी था कि लड़का मरेगा और लड़की फिर जाएगी, कुछ नहीं लिखा था ये जनता क्यों भी जानती नहीं शास्त्र को पढ़ती नहीं सिद्धांत को समझती नहीं इसलिए जो मन में आता करते स्वामी जी हाँ। जी करते वहाँ भी लिखना चाहिए ना भाई इसके क्रम में लिखा था ये ऐसा करेगा फिर अब तुम उसके विरोध क्यों करते तो ये लोग तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं वो ठीक नहीं है फिर वही बात है पहले से लिखा हुआ मानो पहले से लिखा हुआ मानोगे तो परतंत्र कुछ भी घटना ऐसी लिखी हुई नहीं हम भी स्वतंत्र हैं अभी आज बागेश जी ने बताया ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में कुछ ईश्वर के हाथ में और कुछ हमारे सबके सामूहिक हाथ में सामूहिक तो हम दूसरे को सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं दूसरा व्यक्ति हमको सुख भी देता है दुख भी देता है दोनों स्वतंत्र जिसके जैसे विचार संस्कार बुद्धि होगी वो वैसे काम करेगा जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे वर्तमान में बचपन में माता पिता ने उसको अच्छे संस्कार दिए और, और माता पिता गुरुजन जो भी सरकार से सिलेबस वगैरह उसको सारा अच्छा मिला और उसने खुद भी मेहनत की वो दूसरों को सुख देगा जिसके पिछले जन्म के संस्कार खराब हैं और अड़ोस पड़ोस दार दोस्तों ने उसको बिगाड़ दिया टीवी से रेडियो से इधर से कंप्यूटर से बिगड़ गया वो और खुद भी वो फिर आलसी है रिकमें मेहनत नहीं करता वो स्वयं दुखी रहेगा और दूसरों को दुख देगा तो इसमें पिछला कोई कर्मफल कारण नहीं है हर व्यक्ति स्वतंत्र अपनी इच्छा मृति से जीता है तो जिसके अच्छे संस्कार हैं वो अच्छे काम करता है वो सुख देता है जिसके खराब हैं वो दुख देता है तो कोई स्वामी दयानंद जैसा बन जाता है तनवन धन लगा दिया देश धर्म के लिए और कोई लादेन जैसा बन जाता है बिना पर जीना आराम करते वो तो अपने अपने संस्कारों को आता ठीक है जी तो पाठ को विराम देंगे ओम का उच्चारण करेंगे